श्री माँ शारदा देवी गृहिणी प्रसन्न मामा उस समय प्राय कलकत्ते में ही रहा करते थे यजमानी से उनकी आय कोई कम न थी तो भी बचपन अभाव में बीतने के कारण वे बड़े कंजूस और शिसाबी थे उनके दूसरी स्त्री की पहली संतान कमला की उम्र जब दो साल की थी तब श्री देश में और मामा कलकत्ते में थे लड़की बुखार से पीड़ित हुई दूसरे उपसर्ग भी दिख पड़े ग्राम में चिकित्सा से कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था फिर अर्थ का भी प्रयोजन था पर प्रसन्न मामा खबर पाकर भी नहीं आ सके रुपया भी उन्होंने नहीं भेजा शायद उन्होंने सोचा कि दीदी वहाँ है वे ही व्यवस्था कर देंगी, पर इस बार यह अन्याय दीदी ने से नहीं सहा गया खबर सुनते ही नाराज होकर उन्होंने कहा उसे हर साल बच्चे होंगे पर उनके बीमार पड़ने पर भला रुपया क्यों खर्च करेगा इतना कहवे ऐसी गंभीर हो गई कि इसके बारे में और कोई बात उठाने का साहस किसी को ना हुआ सौभाग्य से कमला उस बार साधारण दवा दारू से ही धीरे धीरे स्वस्थ हो गई श्रीमा को उस समय तीन वर्गों के आत्मियों से बरतना पड़ता था प्रथम थे भाई लोग द्वितीय थी भतीजियां तथा भावजे और तीसरे में थे भतीजे और भतीजों के बाल बच्चे उस समय भाई लोग कमाते धुमाते थे तो भी दीदी के रूपये की आशा करते थे तीन भतीजियां नलनी माकू और राधु तथा भावत सुरबाला कई कारणों से श्रीमा के यहाँ ही रहा करते थे बाकी सब या तो बहुत छोटे थे या बालक बालिका थे इस प्रत्येक वर्ग के साथ श्रीमा का बर्ताव उन उन व्यक्तियों की उम्र के अनुरूप था हमें मामाओं के साथ सीमा के संबंध का कुछ परिचय मिला है अब हमें दूसरे और तीसरे वर्ग के आत्मियों से उनके बर्ताव का पता चलेगा और हम देखेंगे कि घोर प्रतिकूलता के बीच व्यस्कों के साथ श्री यद्यपि स्नेह तथा दृढ़ता से अपना कर्तव्य पालन करती रहती थी तो भी उनके स्वाभाविक कोमल हृदय की वास्तविक स्फूर्ति होती थी छोटों के साथ आचरण में पहले स्त्री रामप्रिया देवी की मृत्यु के एक वर्ष बाद सुहासिनी देवी से प्रसन्न मामा का विवाह हुआ तब वे बालिका और मामियों से बहुत ही छोटी थी काली मामा की गृहिणी सुबोध बाला देवी वरदा मामा की पत्नी इंदुमती देवी और अभयचरण की स्त्री सुरबाला देवी श्रीमा से बहुत छोटी थी सुरबाला या छोटी मामी से हमारा इसके पहले कई बार परिचय हो चुका है इस अध्याय में भी फिर होगा सुरबाला की बेटी राधा रानी की बात दोहराने का यहाँ प्रयोजन नहीं रामप्रिया देवी की बेटियाँ नलनी और माँकू के नाम हम जान चुके हैं पर उनके बारे में कुछ और जानने की आवश्यकता है सुवासनी देवी की लड़कियों कमला और विमला से परिचय की इतनी जरूरत नहीं होगी पर इंदुमती देवी का लड़का छुधीरामकू का बेटा नेणा और राधु का लड़का बनू हमारे सामने अवश्य आएंगे राधा रानी के विवाह के पहले नलनी दीदी और माकू का ब्याह हो चुका था ससुराल के दारिद्र और अनादर के कारण नलनी दीदी वहाँ नहीं रह सकती थी अपने जन्नी के मृत्यु के बाद से वे फूफी के अर्थात श्री के यहाँ रहा करती थी ताजपुर के ज़मींदार घराने में ब्याह माकू भी कई कारणों से फूफी के यहाँ ज़्यादातर रहा करती थी ससुराल कम ही जाती थी यहाँ तक कि उसके पति प्रथम प्रमथ भी श्री के पास ही प्रायः रहा करते थे राधो के पति मनमत भी प्रायः वहीं दिख पड़ते थे ससुराल के स्नेह से वंचित नलनी दीदी के प्रति श्रीमा का एक स्वाभाविक स्नेह था इसलिए त्रुटियों के प्रति धृष्टपात किए बिना ही उन्होंने इस भतीजे को अपने यहाँ रख लिया था एक रात को जब सब सोए थे नलनी दीदी के पति प्रमथनाथ भट्टाचार्य अपने घर गोखाट से बैलगाड़ी पर जयराम बाटी आए उनकी इच्छा नलनी दीदी को ले जाने की थी दीदी ने ससुराल जाने के डर दर से दरवाजा बंद कर लिया और भीतर से ही डराने लगी कि वे आत्महत्या कर लेंगी श्री दरवाजा खोलने को बार बार कहती रहीं फिर जब वचन दिया कि इस बार वे ससुराल नहीं भेजी जाएंगी तब कहीं दीदी बाहर आई इसी झमेले में रात बीत गई श्री सारा समय लाल लालटेन लेकर दरवाजे पर बैठी रही थबेरा होने पर बत्ती बुझा देवताओं के नाम लेती रही गंगा गीता गायत्री भागवत भक्त भगवान ठाकुर ठाकुर फिर बातों बातों में इन्होंने कहा उसे फूफी की हवा लग गई है बेटा इसीलिए जाना नहीं चाहती है नलनी दीदी पर छुआछूत का भूत सवार था उससे श्रीमा को परेशान होना पड़ता था दीदी दूसरों से कहती फूफी जी जूठी पत्तरों को छूकर केवल पैर धोकर ही आ जाती है कपड़े भी नहीं बदलती स्नान की बात तो दूर रही जब ही कहती है नलनी जरा गंगा तो दे तभी समझ जाते हैं कि उन्होंने जरूर विष्ठा का स्पर्श किया है ऐसा संदेह पूर्ण था उनका मन जाड़े की एक संध्या को ने मुंह लटकाए फूफी के पास आई और रोनी आवाज में कहा कि कोई अपवित्र वस्तु उन्हें छू गई है पर अब इस रात को स्नान किया नहीं जा सकता और बिना स्नान के अंदर जाकर सोना या खाना संभव नहीं है ऐसी दशा में सारी रात बिना ओढ़ने के बाहर बितानी पड़ेगी इस समय ऐसा क्यों हुआ कहती हुई दीदी रोने लगी सिमा ने बहुत समझाया युक्ति बताई पर सब व्यर्थ हो गए दीदी करुण स्वर से रोने लगी और बोली इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है बचपन में माँ चल बसी पिता ने दूसरा ब्याह किया मुझे आंख उठाकर देखते भी नहीं पति के घर में भी शत्रु हैं आदि खाने का समय आया तब भी वे फूट फूट कर रोती रहीं तंग आकर सब ने नि किया कि आज उन्हें शिक्षा देनी है सारी रात वही पड़ी रहे सभी सोने को चले गए और जाने के पहले श्री से अनुरोध कर गए कि वे किसी तरह की कोमलता न दिखाएं। पर अचानक आधी रात को श्री के किवाड़ खुलने का शब्द सुनाई पड़ा उन्होंने बाहर आकर मृदु कंठ से कहा नलनी बेटी नलनी उठ भीतर चल दर्शक्यों बाहर ठंड से कष्ट उठाती है बेटी पर दीदी बिल्कुल चुप थी कोई जवाब नहीं दे रही थी श्री अपने आप बोल रही थी आहा नलनी लड़की है बुद्धि कम है समझ नहीं पाती इसीलिए चिढ़कर दुख पाती है और दूसरे भी उससे नाराज होते हैं अंत में श्री ने विजय पाई दीदी रात के पिछले पहर कमरे में आकर सो गई नलनी दीदी के मन में ग्रामीण संकीर्णता कूट कूट कर भरी हुई थी एक बार डोम लोग गेंदूरिया ले आए तो स्रीमा ने कहा वहाँ रख दो उन्होंने वह बड़ी सावधानी से रखा तो भी नलनी दीदी चिल्ला उठी वह छू गया सब फेंक दो फिर गाली गलौच करने लगी तुम लोग डोम होकर किस साहस से इस तरह रखते हो वे बेचारे मारे डर के बेचैन थे तब स्रीमा ने उन लोगों को सांत्वना दी तुम्हारा कुछ नहीं होगा डरो मत फिर उन्हें लाई खाने को पैसा दिया पगली मामी से नलनी दीदी का सांप नेवले का संबंध था पर दोनों श्री की गृहस्थी में रहती थी और दोनों को मनाकर चलना श्री ने अपना कर्तव्य समझ लिया था वे कहा करती थी चाहे कुछ भी करो पर सभी को साथ लेकर थोड़ा स्नेह देकर उनका परामर्श सुनना चाहिए कुछ ढील देकर दूर से सभी बातों पर दृष्टि रखनी चाहिए जैसे ज़्यादा बिगड़ भी ना जाए मैं जो भेंट राधू के यहाँ ताजपुर भेजती हूँ उसके लिए नलनी से भी परामर्श करती हूँ वह और छोटी बहू सांप नेवले जैसी है वह उसकी भलाई नहीं चाहती वह उसकी छाज़ा तक नहीं देख सकती पर मैं जब नलनी को बड़ा मानकर उसका परामर्श मांगती और कहती हूँ देख नलनी इस सब को देख सुनकर कह तुझे क्या पसंद है तब मेरी चीज़ों की फिर हस्ती देख वह कहती है इससे कैसे चलेगा बुआ वे कैसा ही बर्ताव क्यों ना करे और राधी तो पगली ही है उसे समझबूझ कुछ नहीं है पर तुम्हारी तो अपनी मर्यादा है तुम क्यों छोटी नज़र दिखाओगी बुआ तुम अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार दो ऐसा कहकर वह फिर फिर फेहरिस्त फिर, बढ़ा देती है मैं भी मन ही मन हंसती हूँ यदि उसे दिखाए बिना सौगात भेज दूँ तो इसी पर दोनों में महाभारत मच जाएगा देखो सभी को कुछ कुछ अधिकार देकर अपने को जरा दबा कर ही चलना चाहिए इन नासमझों को लेकर उनका रुख देखकर कितनी सावधानी से चलती हूं, तो भी दोनों में बजनी बज की बात जाती है मानो उनका यह स्वभाव है क्या किया जाए सोचती हूं उन्हीं का अर्थात ईश्वर का संसार है वे ही देख रहे हैं मां को का दायित्व तो भी श्री पर ही था उसकी भलाई के लिए वे उसके ससुराल वालों को भी प्रसन्न रखती थी कहती थी उनके आदर सत्कार में थोड़ी त्रुटि हो जाने से झुंझलाते हैं माकू राधु से कुछ बड़ी थी श्री माँ कोआलपाड़ा में जब राधु को साथ लिए रहती थी तब नलनी दीदी मन ही मन डाह से जलती रहती यह सोचकर कि श्री राधु के लिए व्यर्थ खर्च करती है पर आसन्न प्रसुवा माकू पर ध्यान नहीं देती वे पहले पहल कहने में भी लगी बुआ तुम नाहक क्यों घबराती हो राधू को कुछ भी नहीं हुआ है बाद में कारण अकारण वे पगली मामे से झगड़ने लगी अंत में माकू को परामर्श दिया कि इस अनादर के बीच रहने से उसका जयराम बाटी चले जाना अच्छा है इतना ही नहीं श्रीमा की सम्मति के बिना ही उन्होंने स्वयं पालकी मंगवाई और माकू तथा उसके लड़के नेड़ा को साथ ले जयराम बाटी चली गई माँ दोपहर को आराम कर रही थी कमरे से ही सुना नलनी दीदी चिल्ला रही है अरे माँकू अभी तक खड़ी है जल्दी आ जा देख सुनकर माँ सखेद वरदा महाराज से कहा जाते समय लड़के से प्रणाम भी नहीं करवाया जो होना है वही होगा मैं क्या करूं, बताओ हां, तुम्हारी दौड़ धूप बढ़ गई क्योंकि हर रोज जाकर खबर न लेने से अभिमान और बढ़ेगा सीमा हर रोज़ खबर लेती थी नेड़ा के बीमार पड़ने पर उन्होंने चिकित्सा की व्यवस्था की पर केवल तीन दिन के डिपथिरिया से नेड़ा चल बसा यह हम पहले ही कह चुके हैं श्री जयराम भाटी जाने की तैयारी कर रही थी पर अवसर नहीं मिला नेड़ा की मृत्यु का समाचार सुनते ही वे गले फाड़ कर रोई वह उनका बड़ा ही प्यारा था उस रात उन्हें खाने की तनिक भी इच्छा नहीं हुई तो भी उनके उपवासी रहने से दूसरों का भी भोजन नहीं हो रहा है यह देख थोड़ा सा दूध और पूरी उन्होंने मुँह में डाल दी खेत दूसरे दिन भी रहा यहाँ तक कि बहुत दिन बाद भी नेड़ा की याद में उनकी आंखें आंसू से तर हो जाती थी और गला भर आता था बालक की मृत्यु के बाद उन्होंने कहा था लड़का कोई योग भ्रष्ट साधक या महापुरुष था थोड़ा सा बाकी था वह भी पूरा हो गया शेष जन्म था इस अवस्था के लड़के में इतने सत्य संस्कार नहीं दिख पड़ते न जाने कहां से हर रोज गुलंंच फूल लाकर मेरे पैर पूछता था शरद को लाल मामा कहता था पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं सीखी सिर्फ ढाई तीन वर्ष का था शरद की नकल कर लकड़ी का एक टूटा बक्स सामने रख रोज शरद को पत्र लिखने बैठता था यहाँ की खबर जो लिखता था सब मुंह से कहता जाता था नि की मृत्यु के दूसरे दिन शाम को जब आरामबाग के मरिंद्र बाबू और प्रभाकर बाबू विदाई लेने आए तब श्रीमा ने आंखों में आंसू भर उसकी चर्चा करते हुए कहा वह पूछता था फूल कितने लाल किया मैं कहती थी ठाकुर ने क्यों क्योंकि वे पहनेंगे नीला के मृत्यु के आठ दस दिन बाद भी श्री की आंखों में आंसू देख एक भक्त ने कहा संसारी लोगों को बाल बच्चों के मरने से कैसा दुख होता है वह अब आप समझ पाई होंगी थीमा ने उत्तर दिया उसमें कहना ही क्या माँ को के लड़के को पास पाल पोस जो दुख हो रहा है वह भूल नहीं पाती बहुत पहले की एक घटना है नीला सिर्फ एक साल का था श्री माँ सवेरे श्री रामकृष्ण देव का नैवेद्य सजा रही थी छिलके उतारकर कर केलों को एक पत्र में रख रही थी निर्णा घुटने के बल खिता उन्हें लेने को आगे बढ़ा श्रीमान ने मीठे स्वर में कहा जरा ठहरो बेटा ठाकुर का भोग हो जाने पर मिलेगा पर वह न माना यद देख माँ ने हाथ से उसे हटा दिया तो भी वह हाथ ठेल कर आने लगा तब एक शिवक ने उसे ले जाना चाह पर श्री ने उसे रोक अपने हाथ से एक केला नेड़ा के मुंह में देते हुए कहा खा गोपाल खा उस समय श्रीमा के चेहरे और आंखों पर मानो एक दिव्य स्नेह की आभा फूट उठी थी श्रीमा माँ को स्मरण होता था कि नेड़ा उन्हें सीता कहा करता था उस समय उनके दांत टूट चुके थे नेड़ा एक दिन सौ सौज घर की सीढ़ी पर बैठा पैर हिलाते हुए कह रहा था मेरे दो दांत ले लो क्वालपाड़ा के वन में जन्म होने के कारण श्री ने राधू के लड़के का नाम रखा था वन बिहारी या बनु श्रीमां सवेरे बनु को जगाने के लिए यह भजन गाया करती थी उठो लाल जी भोर भयो सुर नर मुनहितकारी स्नान करो दान देह गो गज कनक सुपारी इंदुमती देवी के बड़े लड़के का नाम था छुदीराम माँ के ससुर जी का भी वही नाम था इसलिए वे छुदी न कहकर फुदी कहा करती थी छुदी को फल खाना पसंद था इसलिए सीमा पार्सल से उसके लिए कलकत्ते से फल भेजा करती थी खाने के बाद दूध और भात सान कर वे बैठी रहती थी बस उसी समय छुदी भी बुआ कहकर आ पहुंचता था सीमा स्नेह भरे कंठ से कहती आओ बेटा मैं तुम्हें ही पुकारती थी छुदी की मां उलाहना देती इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना ठीक नहीं गरीब का लड़का बराबर यह सब कहाँ से पाएगा इस पर श्री कहती तुम सब समझती नहीं जो खाए चीनी उसे दिलाए चिंता मड़ी श्री कलकत्ता जाएँगी छुरी भी हट करने लगा वह भी जाएगा उसे भुलाने के लिए उन्होंने श्री शंभू राय की स्त्री की दी हुई सोने की अंगूठी उंगली से निकालकर उसे पहना दी और मिस्त्री का एक गोला लेकर देकर कहा कि जब उसे उनकी याद आएगी तब यह मिस्त्री मुँह में रखते ही वह भूल जाएगा बाद में जब छुधी अपनी मां के साथ कलकत्ता आया तब श्रीमान ने ससनेह पूछा कि उसे किस तरह की पैजनी चाहिए उसने कहा कि वह उसे घुंघरूदार पैजनी चाहिए श्रीमान ने भी कहा ठीक है बेटा गोपाल के पैरों में घुँघरू है तुम्हारे पैरों में भी रहेगा उन्होंने पैजनी भरवा दी भक्तगण श्री के चरण पूज रहे थे यह देख कर भी माँ के पाँव पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से मुट्ठी भरकर फूल देने लगा सीमा ने उसे अपनी गोद में उठाकर कहा बेटा तुम लोग तो मुक्त होकर ही आए हो फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं दूसरे पुत्र विजय के जन्म के बाद इंदुमती देवी बहुत बीमार पड़ गई सीमा ने अनेक जगहों से डॉक्टर बुलवाया और स्वयं भी इतना परिश्रम करने लगी कि बीमार पड़ गई स्वस्थ होकर उन्होंने इंदुमती से कहा बच्चा होने पर तुझे जितना कष्ट होता है मुझे उससे अधिक होता है या सोचकर कि यदि तुझे कुछ हो जाए तो मुझे ही भार उठाना पड़ेगा मुझसे तो फेंका न जाएगा यह जा कहकर उन्होंने एक अजीब आशीर्वाद दिया मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुझे और बच्चा ना हो विजय के जन्म से ही उसकी माँ को दुख उठाते देख श्रीमान ने उनका नाम दिया था दुखी आराम पर योगिन माँ और गोलाब माँ ने कहा तुम जैसा नाम धरोगे वैसा ही तो होगा वैसे ही तो उसने दुख भोग रहा है तब उन्होंने उनका नाम रखा विजय कृष्ण से जगतधात्री पूजा के पूर्व दिन सुवासनी देवी की छोटी लड़की विमला के पांव फूल गए और वह ज्वर से बेसुद हो गई डॉक्टर बैकुंठ महाराज ने स्वामी महेश्वरानंद ने दवा देकर माँ से कहा आपने कहा इसलिए एक खुराक दवा दे दी नब्ज नहीं है दवा मुंह से ढक गई यह खबर सुन श्री माँ ही अपने नए मकान से सुहासिनी देवी के घर आई वैसे ही वे उनके पैरों से लिपट रोने लगी और श्री माँ पदरज पानी में मिला विमला के मुंह में डाल दिया सीमा ने लड़की के शरीर पर हाथ फेरा और प्रतिमा के सामने जा आछू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहा कल तुम्हारी पूजा होगी माँ और बड़ी बहू फूट फूट कर रोती रहेगी रात को विमला की चेतना लौट आई विवाह के समय भूदेव तेरह साल का था उसकी स्त्री तब एकदम बालिका थी साल सुबोध बाला देवी एक दिन बालिका बहू पर जब शासन कर रही थी तब श्रीमा ने हंसते हुए कहा अरे मझली बहू जरा चुप रह चुप रह क्या लड़की ऐसी ही आई है उसकी शादी में कितने गाजे बाजे बजे हैं फिर गंभीर होकर कहा भला क्यों कोसती है कितने दुलार की बहू है हंसी की ही बात है ये सब बहुएँ जब श्रीमा के सहोदरों के घर आई तब वे निरी बालिकाएँ थीं श्रीमा ने स्वयं गृहिणी के रूप में उनकी शिक्षा का भार अपने हाथों में लिया और हजारों भूल त्रुटियाँ सहकर जत्न से बड़े उन्हें बड़ा किया भावजों के साथ उन्होंने सदा स्नेहपूर्ण नाता ही जोड़े रखा हिन्दूमती देवी और नलनी दीदी उस समय छोटी थी रसोई बनाना नहीं जानती थी इससे से माँ उनसे कहती मेरे पास आ रसोई बनाना सीख क्या मैं तुम्हारे यहाँ सदा के लिए पका सकूँगी आगे चलकर इंदुमती जब पक्की गृहिणी बनी तब श्री नए मकान में रहा करती थी मां को अंजीर की तरकारी कई प्रकार के शाक आदि पसंद थे इसलिए वे इंदुमती से वह सब पकाकर नए मकान पर दे जाने को कहती एक बार बाग बाजार में हरसाल कलकत्ता इंदुमती देवी को उदरामय होने पर सिमा ने कहा था देख ज़रा जब ध्यान कर तभी शरीर की व्याधि दूर होगी और एक बार कहा था देख तुम लोग बच्चों बच्ची हो बड़ी सावधानी से काम करना मेरे ठाकुर के हाथ पैर हैं यदि असावधानी हो जाए तो तुम्हें अपराध होगा सुवासनी देवी श्रीमा श्री मां थी। एक दिन तीसरे पहर घर झाड़ते समय पुराने कागजों के साथ भूल से पचास साठ रुपए के नोटों का बंडल बाहर फेंक दिया गया था सुवासनी देवी को वह दिखाई पड़ने पर उन्होंने बलाकर श्री को दे दिया इससे उनकी ठुड्ढी पकड़ कर चूमकर कहा गौरदासी इसे मेरी अपनी यानी दीक्षित कर गई थी गौरदासी सेनी है ना सीमा पहले भावच को दीक्षा देने के लिए राजी नहीं हुई थी कहा था अपने परिवार में मंत्र नहीं दूंगी पर गौरी मां ने कहा ऐसा क्यों माँ एक तुम्हारी अपनी रहे तब माँ ने सुबासिनी देवी को दीक्षित किया बाद में उन्होंने माँ को भूदेव और उसकी पत्नी तथा तो राधु और उसके पति को भी दीक्षा दी थी